श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ अप्रैल अठारह सौ नरेंद्र तथा ईश्वर का अस्तित्व श्री राम कृष्ण के दर्शन कर हिरानंद गाड़ी पर चढ़ रहे हैं गाड़ी के पास नरेंद्र और राखाल खड़े हुए उनसे साधारण कुशल प्रश्न संबंधी बातचीत कर रहे हैं दिन के दस बजे का समय होगा हिरानंद कल फिर आएंगे आज बुधवार है चैत्र की कृष्णा तृतीया इक्कीस अप्रैल अठारह नरेंद्र बगीचे में टहलते हुए मड़ी से वार्तालाप कर रहे हैं घर में उनकी माता और भाइयों को बड़ा कष्ट है अभी भी वे कोई उत्तम प्रबंध नहीं कर सके इसके लिए उन्हें चिंता रहती है नरेंद्र विद्यासागर के स्कूल का काम मुझे नहीं चाहिए मैं गया जाने की सोच रहा हूं वहाँ एक ज़मींदार के मैनेजर की जगह है एक आदमी ने उसके संबंध में कहा था ईश्वर फिसवर कहीं कुछ नहीं है मड़ी हंसकर तुम इस समय तो कहते हो परंतु बाद में फिर नहीं कहोगे संसय ही ईश्वर प्राप्ति के मार्ग की एक अवस्था है इन सब अवस्थाओं को पार कर जाने पर और फिर आगे बढ़ जाने पर ईश्वर मिलते हैं ऐसा श्री राम कृष्ण देव कहते हैं नरेंद्र जिस तरह इस पेड़ को देख रहा हूँ इसी तरह क्या किसी ने ईश्वर को देखा है मणि हाँ श्री कृष्ण ने देखा है नरेंद्र वह मन की भूल हो सकती है मणि जो जिस अवस्था में जैसा दर्शन करता है उस अवस्था के लिए वही सत्य होता है जब स्वप्न देख रहे हो कि तुम किसी के बगीचे में गए हुए हो तब वह बगीचा तुम्हारे लिए सत्य है परंतु तुम्हारी उस अवस्था के बदलने पर अर्थात जागृत अवस्था में तुम्हें वह बात भ्रम मालूम होगी जिस अवस्था में ईश्वर के दर्शन होते हैं उस अवस्था के होने पर ईश्वर सत्य ही मालूम होंगे नरेंद्र मैं सत्य चाहता हूं। उस दिन श्री रामकृष्ण के साथ ही मैंने घोर तर्क किया बड़ी साहस क्या हुआ था नरेंद्र उन्होंने मुझसे कहा था मुझे कोई कोई ईश्वर कहते हैं मैंने कहा दूसरे चाहे लाख कहें परंतु जब तक मुझे वह बात सच नहीं जचेगी तब तक मैं कदापि न कहूंगा उन्होंने कहा अधिकतर लोग जो कुछ कहेंगे वही तो सत्य है, वही तो धर्म है मैंने कहा मैं स्वयं जब तक अच्छी तरह समझ न लूंगा तब तक मैं दूसरों की बातें नहीं मान सकता मड़ी साहस्य तुम्हारा भाव कोपर निकस बरकले आदि की तरह का है संसार के आदमी कहते हैं सूर्य ही चलता है पर कोपरनिकस ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया संसार के आदमी कहते हैं बाह्य संसार है पर बरकले ने यह बात नहीं मानी इसलिए लिविस कहते हैं क्यों बरकले क्या एक दार्शनिक कोपरनिकस नहीं था नरेंद्र एक हिस्ट्री ऑफ फिलासफी दर्शन का इतिहास आप दे सकेंगे मढ़ी क्या लिविस का लिखा हुआ नहीं ओह बर्वेग का मैं जर्मन लेखक की पुस्तक पढ़ूँगा मड़े तुम कहते तो हो कि सामने के पेड़ की तरह क्या किसी ने ईश्वर को देखा है परंतु ईश्वर अगर आदमी बनकर तुम्हारे सामने आए और कहे कि मैं ईश्वर हूँ तो क्या तुम विश्वास करोगे तुम लेजरस की कहानी जानते हो ना जब लेजरस ने प्रलोक में अब्राहम से जाकर कहा कि अपने आदमियों और मित्रों से कह आऊँ कि परलोक वास्तव में है तब इब्राहम ने कहा तुम्हारे जाकर कहने से वे लोग क्या विश्वास करेंगे वे कहेंगे यह एक झूठा और आकर बेसिर पैर की उड़ा रहा है श्री रामकृष्ण ने कहा है उन्हें विचार करके कोई जान नहीं सकता विश्वास से ही सब कुछ होता है ज्ञान और विज्ञान दर्शन और आलाप सब कुछ भावनाथ ने विवाह किया है उन्हें अब भोजन वस्त्र की चिंता हो रही है वे मास्टर के पास आकर कहते हैं विद्यासागर का नया स्कूल खुलने वाला है मुझे भी तो भोजन वस्त्र का प्रबंध करना है अगर स्कूल का कोई काम कर लूं, तो क्या बुरा है दिन के तीन चार बजे का समय है श्री राम कृष्ण लेटे हुए हैं रामलाल पैर दबा रहे हैं कमरे में सीती के गोपाल और मली भी हैं रामलाल दक्षिणेश्वर से आज श्री रामकृष्ण को देखने के लिए आए हुए हैं श्री राम कृष्ण मणि से खिड़कियाँ बंद कर देने और पैरों पर हाथ फेरने के लिए कर रहे कह रहे हैं श्वेतपूर्ण को किराए की गाड़ी करके काशीपुर के बगीचे में ले आने के लिए श्री रामकृष्ण ने कहा था वे आकर दर्शन कर गए गाड़ी का किराया मली देंगे श्री रामकृष्ण गोपाल को इशारा करके पूछ रहे हैं इनके पास से मिला गोपाल जी हाँ रात के नौ बजे का समय है सुरेंद्र राम आदि कलकत्ता लौट जाने का प्रबंध कर रहे हैं वैशाख की धूप दिन के समय श्री रामकृष्ण का कमरा बहुत ही तप जाता है सुरेंद्र इसीलिए खस की टट्टियाँ ले आए हैं इन्हें खिड़कियों में लगा देने से कमरा खूब ठंडा रहता है सुरेंद्र खस की टट्टी अभी तक किसी ने नहीं लगाई मालूम होता है कि कोई ध्यान ही नहीं देता एक भक्त साहस भक्तों को इस समय ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है इस समय सब सोहम में स्थित हैं संसार मिथ्या हो रहा है फिर जब तुम प्रभु हो मैं दास हूँ यह भाव आएगा तब यह सब सेवा होगी सब हंसते हैं